कर्तव्य पालन से वैराग्य और शरणागति की प्राप्ति स्वार्थ तो है ही यदि वासना न होती जगत की तो जन्म क्यों मिलता वासना तो है ही मनुष्य मनुष्यत्व आने पर कर्तव्य की प्रधानता हो जाती है जीवन में और स्वार्थ गौण हो जाता है कर्तव्य प्रधान आप होंगे तभी अपने ऊपर न्याय कर सकते हैं समाज के ऊपर न्याय कर सकते हैं राष्ट्र के ऊपर न्याय कर सकते हैं और आप यदि अर्थ प्रधान हो जाएंगे तो कभी भी अपने प्रति न्याय आप नहीं कर सकते हैं मैंने कई बार दृष्टांत दिया एक अध्यापक है वह विद्यार्थियों को पढ़ाता है यदि अर्थ में उसकी दृष्टि केंद्रित है तो क्या वह अपनी पूरी शक्ति विद्यार्थियों के उत्थान में लगाएगा कभी नहीं लगा सकता इतनी ही लगाएगा जितनी से काम चल सकता है लेकिन जब अर्थ वह चाहता है तो उसका कर्तव्य है अपनी पूरी शक्ति विद्यार्थी के ऊपर लगाना पर दृष्टि अर्थ में केंद्रित हो जाए तो कभी भी नहीं लगा सकता है दृष्टि कर्तव्य में केंद्रित हो जाए दृष्टि धर्म में केंद्रित हो जाए तो निश्चित ही वह अपनी पूरी शक्ति लगाएगा पैसा तो मिलेगा ही उससे मतलब नहीं है पर वह कर्तव्य दृष्टि केंद्रित होकर शक्ति लगाएगा पहला जिसकी दृष्टि अर्थ में केंद्रित है वह अपने प्रति न्याय नहीं कर सकता है विद्यार्थी के प्रति न्याय नहीं कर सकता है समाज के प्रति न्याय नहीं कर सकता है राष्ट्र के प्रति न्याय नहीं कर सकता है ईश्वर के सामने आंख नहीं उठा सकता है और जिस अर्थ के लिए उसने कर्तव्य को छोड़ दिया है वह अर्थ मृत्यु के समय उसको धोखा दे देगा जीते जीते भी कभी धोखा दे देगा उस समय उसकी क्या दशा होगी जीते में धोखा दिया तो मृत्यु में तो धोखा देना ही है उस समय यह चालाकी काम करने वाली नहीं इसीलिए शास्त्र बारंबार कहता है कि तुम जहा हो वही रहो तुम अपने जीवन को कर्तव्य प्रधान बनाओ यदि कर्तव्य प्रधान बनाओगे तो भी तुम्हारे भाग्य में जो है वह मिलेगा ही कहीं जाएगा नहीं पर तुम अर्थ प्रधान हो जाओगे तो बहुत बड़ी हानि तुम जीवन में कर लोगे इसलिए शास्त्र पहले क्या कहता है कि देखो धर्म पर खड़े होकर के अर्थ को पकड़ो तभी तृप्ति मिलेगी नहीं तो तृप्ति मिलने वाली नहीं है तृप्ति जगत से नहीं हुई तो मोक्ष की इच्छा तुमको हो ही नहीं सकती झूठे कह सकते हो मैं मुक्त होना चाहता हूँ अरे मुक्त कहाँ होना चाहते हो इसलिए शास्त्र इसमें विशेष रूप में जोर देता है तुम धर्म पर जब खड़े हो जाओ कामना है कोई बात नहीं पर शासन करना कि शासन कामना का नहीं धर्म का है धर्म का अनुमोदन करके उसको पूर्ण करो धर्म से विरुद्ध जो कामना है वह परमेश्वर है वह उसका सत्कार करता है पर धर्म से विरुद्ध कामना को कभी भी आश्रय नहीं देता है इस प्रकार उसका जीवन चलता है और धर्म से उन्नति प्राप्त करता है यहाँ भी इस लोक में यश प्राप्त करता है और परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है देवलोक प्राप्त करता है विभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाता है अभ्युदय का मार्ग उसके लिए खुल जाता है परंतु जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि में शुद्धि आती है उसके जीवन में प्रकाश होता है तो जगत को पढ़ने लगता है जगत में माइक आडम्बर ही दिखाई देता है तब उसको जगत के भोगों के प्रति संशय हो जाता है और विभिन्न प्रकार के यज्ञानुष्ठान से प्राप्त होने वाले लोगों के विषय में भी संशय होता है कि जो भी कर्मजन्य फल होगा वह मृत्यु से कभी भी हमको पार नहीं लगा सकता परीक्षा कर लेता है परीक्ष लोकान कर्म चित ब्राह्मणों निर्वेद मायात जब जगत की परीक्षा कर लेता है तब इसके अंदर मुमुक्षा उत्पन्न होती है जब इसके अंदर मुमुक्षा उत्पन्न होती है तब उसको परमेश्वर का ही ध्यान आता है तब जगत का जो अब तक आधार बनाया था वह छूटने लगता है जब तक जगत का ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं होगा जब तक आप यह नहीं सोचेंगे कि रूप देखते देखते आँख अंधी हो गई पर रूप की वासना क्यों नहीं दूर हुई तृप्ति क्यों नहीं हुई धन कमाते कमाते करोड़पति हो गए पर अभाव दूर क्यों नहीं हुआ अभाव पहले लाख का था अब करोड़पति हो गए तो करोड़ों का अभाव आपके जीवन में आ गया सोचने लगे इसके पास दस करोड़ मेरे पास पाँच ही करोड़ अभाव बढ़ता जा रहा है शांति की आशा कैसे की जा सकती है पहले अभाव छोटा था अब अभाव बढ़ गया अब अशांति ज्यादा बढ़ेगी कि शांति ज्यादा बढ़ेगी इसलिए तो निद्रा नहीं आती है इसीलिए तो पाचन शक्ति खराब हो जाती है जब तक जगत की परीक्षा आप नहीं कर लेते तब तक जगत से मन हटता नहीं दोष यही है इसलिए अलम बुद्धि हुए बिना यह जगत पूरा होता है नहीं आप जगत को दूसरे प्रकार से पूरा कर ही नहीं सकते आप मत सोचिए कि कमा कमा करके उसमें छोड़ूंगा तो यह भर जाएगा यह ऐसे भरने वाला नहीं है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ अब आप मिल रहे भोजन से संतुष्ट हो जाएंगे कि इतना पर्याप्त है तभी धीरे धीरे अभाव का अभाव होने लगेगा अभाव आपके मन में है जगत के प्रति तो आप गरीब हैं यदि आप प्राप्त से संतुष्ट हैं बल्कि उसमें से दो रोटी खाकर दो दूसरे को देने में तत्पर हैं तो आप धनी हो गए धनी पना मन में है गरीबपना मन में है जब वह परीक्षा कर लेता है तो अलग हो जाता है बिना परीक्षा के जगत से मन हटता नहीं है जगत देखने में भले आकर्षक है पर बहुत कमज़ोर है इसकी पोल खुल जाती है परीक्षा से जब इसकी पोल खुल जाती है तब इससे मन हट जाता है तब कर्म का फल धर्म का फल धर्म की पहुंच जहाँ तक है जो फलात्मक धर्म है वहाँ से उसको वैराग्य हो जाता है तब उसको प्रभु प्रिय लगने लगते हैं जब राम जी ने लक्ष्मण को बहुत उपदेश दिया कि तुम अयोध्या में रहो तो लक्ष्मण जी ने कहा धर्मनीत नीति उपदेश ही ताही कीरति सुगति भूति प्रिय जाही मानस कहा यह धर्म और नीति का उपदेश भगवान आप उसको करना जिसको इस लोक में कीर्ति चाहिए जिसको परलोक में स्वर्ग चाहिए जिसको ऐश्वर्य चाहिए पर मैंने परीक्षा कर लिया है कि इस लोक का सबसे बड़ा फल कीर्ति है मैं किर्ति भी नहीं चाहता हूँ स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ ऐश्वर्य भी नहीं चाहता हूँ मैं तो केवल आपको चाहता हूँ तब क्या होता है कि जिस धर्म को लेकर आगे बढ़ा था और जहाँ सभी दिव्य फल से वैराग्य हो गया वहाँ पर साधन कुठ कुठित कुंठित हो गया इसी को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य इसी को बृहदारणक उपनिषद कहता है साध्य साधन ऐशणा दो ही ऐषणा है इस व्यक्ति के अंदर एक साध्य ही ऐसा है उसके लिए साधन की ऐसना है ये दोनों जुड़ी हुई है जब परीक्षा कर लेता है तो दोनों ही साध्य साधन ऐसाएं टूट जाती है धर्म पर खड़े होकर अधर्म पर विजय प्राप्त किया था और धर्म से आगे बढ़ते बढ़ते जगत की परीक्षा कर लिया तो उससे भी ऊपर उठ गया अब तो भगवान को पकड़ लिया अब धर्म का आधार छूट गया जिसके बल से आगे बढ़ना था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज गीता अब आप धर्म से ऊपर उठ गए अब भगवान को पकड़ लिया तब आपको यह लगा कि भगवान कैसे प्रसन्न होगा कहाँ भगवान की भक्ति करो जिसकाम रूप से तब भगवान प्रसन्न हो जाएगा विष्णु का श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन नमस्कार करो इस प्रकार से करना फिर शुरू हो गया एक करने के आधार को छोड़ा था कि वह हमको अंत तक नहीं पहुंचा सकता पर फिर करना शुरू कर दिया कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा आपको अब भक्ति में भी करना शुरू हुआ यहां भी धर्म का आश्रय लिया पर यह भगवत धर्म का आश्रय है अब हमारा धर्म जड़ नहीं रहा स्थूल धर्म नहीं रहा भगवत धर्म हो गया अब आपने सगुण स्वरूप को अपने सामने रखा और भगवान की उपासना प्रारंभ कर दी अब हम निरंतर जप करने लगे भगवान की विभिन्न लीलाओं का श्रवण करने लगे साथ ही रोज भगवान का अर्चन करते हैं नमस्कार करते हैं कीर्तन करते हैं मन हमारा शुद्ध भाव को प्राप्त कर बलवान होता गया इस प्रकार प्रयास किया अभी कार्य पूरा नहीं हुआ अभी शरणागति पूरी नहीं हुई अभी आपने कीर्तन श्रवण जप का तब का आधार लिया है अभी आपने बहुत सारे आधार ले रखे हैं अभी केवल भगवत आधार आपका बना नहीं यद्यपि आगे बढ़ने के लिए ये सब आधार आपको लेना ही पड़ेगा अंतिम भक्ति क्या है अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन पहले परमेश्वर अनेक रूप से होता है जैसे मान लो आप कृष्णोपाशक हैं तो कृष्ण भी परमेश्वर हैं शिव भी परमेश्वर हैं यदि आप कहें कि केवल कृष्ण ही परमेश्वर है तो आप शिव भक्त से पूछ कर देखिए वह क्या कहता है कि केवल शिव ही परमेश्वर हैं। कृष्ण तो हमारे भगवान की गौशाला के अध्यक्ष हैं अभी आपका परमेश्वर एक नहीं हुआ धर्माश्रित परमेश्वर है उपाधि आश्रित परमेश्वर है अभी आप भी उपाधि वाले हैं आपका परमेश्वर भी उपाधि वाला है चतुर्भुज है द्विभुज है या वंशी वाला है या धनुष या जटाजूट या गंगाधर है अभी आपका परमेश्वर भी विशिष्ट है एक नहीं है आप भी एक नहीं है अभी मामेकम शरणम व्रज कैसे बनेगा सगुण साकार का आधार लेकर संपूर्ण गुणों और विशेषताओं से रहित परमेश्वर का अनुभव कैसे होता है ध्रुव को नारद जी ने ध्यान बताया था चतुर्भुज विष्णु जी का मंत्र दिया था देवता बताया था ऋषि बताया था न्यास बताया था ध्रुव ने जाकर आराधना किया आराधना करने के बाद भगवान प्रकट हो गए जिस रूप का ध्रुव अंदर ध्यान करता था वह रूप बाहर आ गया अंदर से वह रूप जब गायब हो गया तो ध्रुव बड़ा व्याकुल हो गया देखा कि भगवान खड़े हैं आनंद का समुद्र उसके हृदय में उमड़ पड़ा वह स्तुति करना चाहता है पर स्तुति नहीं कर सकता कैसे करेगा वाणी नहीं निकल पा रही भगवान ने अपना शंख उसके कपोल से थोड़ा सा स्पर्श करा दिया भगवान का साक्षात्कार हुआ ध्रुव कहते हैं यौंत प्रविश्य मम वाचमीमा प्रसुप्ताम संजीव यत्यवल शक्तिधर स्वधाम हस्त चरण श्रवण त्वगान प्राणानमो भगवते पुरुषा ऋतुभ्यम भाग कहा मेरे प्रभु इस शरीर के अंदर प्रवेश कर गया वही प्रवेश करके इस वायु को निकाल रहा है और वायु से अनेक शब्दों और भाषाओं को उत्पन्न कर रहा है केनेसितम पतति प्रेषितम मन केनोपनिषद और मूल में है यह कार्यकरण करण संघात मेरे प्रभु के चल रहा है अनंत कार्य कार्यकरण संघातों को चलाने वाला हमारा व्यापक विष्णु है उपाधि खत्म हो गई परमेश्वर अंतर्यामी है इसका साक्षात्कार होता है यदि ऐसा साक्षात्कार नहीं होता तो ऐसी प्रार्थना ध्रुढ़ नहीं कर सकता था एक शरण तभी बनता है जब आत्मनिवेदन होता है आत्मनिवेदन होते ही दो कार्य होते हैं आत्मनिवेदन होते ही आपकी उपाधि समाप्त हो जाती है आत्मनिवेदन ऐसा होता है जैसे दस हजार घड़े रखे हों और उसमें जल भरा हो और प्रत्येक घड़े में सूर्य दिखाई दे रहा हो उस घड़े के सूर्य का आत्मनिवेदन क्या होगा सूर्य रूपता में अपनी सीमित हमता का समर्पण